इतना मधुर गान अब गो गोपुरमणियों का ये गान सुनकर यशोदा मैया भी जानते यशोदा मैया का आज विपरीत भाव सदा तो मैया पहले जाया करती और फिर और उसके बाद ये ब्रजसी सिंमिया ये दही मथली में लगती और गान गाया करती पर आज कर्म बदल गया आज दूसरी चीज हो गई आज मैया को तो, मैया को तमाम वो अतीत की पहरे की स्मृति होने लगी वो जिस दिन से ये कोख से पैदा हुआ नीलमन उस दिन से लेकर और ये कल कल जो वहां से विदा हुई वृहद वन से तब तो तक सारे दृश्य मैया के मन में उदित उदित उ, उ, उ, उ, उ, उदित हो गए और मैया रात भर उ में उलझी रही वो मैया का सोना क्या था वो लीला सागर में डूब जाना था मैया बस उस लीला सागर में डूब गई अब जब इन गोपराणाओं का गोप्रेमणियों का जब गीत सुना तब ये उल्टा जाएगी गीत सुन के जागी सोचा कि ये सब गाने में लग गई ना बात बासल्य उमड़ा अब ये संभाल कौन करेगा श्याम सुंदर की कहीं जाग गया तो मैया उठ बैठी झट से और वो तमाम जो लीला सामने आ रही थी वो लीला मेरे को देखने के लिए तिरोहित हो गई और मैया स्वागन करने के लिए इसका सावधान हो गई उठी कपड़े बदले और काम क्या इससे मेरे कलेवा कराने की तैयारी और दूसरा कोई काम नहीं तो पूजन बोले पूजन प्यार रोहिणी मिलाने पहले उठ के कर लिया था काम का कार्यशोधा सो रही है और थकी मांझी है और ये ये तो फिर लाला के काम में लगेगी तो पूजन पहले से कर ले तो वास्तु तो पूजन देव पूजन इत्यादि तो रोहिणी रोहनी उठ करके पहले ही कर लिया तो दासियां तमाम दशीमंथन में लग गई थी तो ये सब और लोग सब अपने अपने कार्डों पर सामान लादने लगे बजान श्वान श्वान समायुज ये जैसे वहां से लादने लगे थे वैसे तो यहाँ पर से प्रस्तुत होने लगे क्योंकि सूरज के उदय होती तो आगे बढ़ना है ना फिर दिन बीत जा कैसे उपनेंद ने ये सच से करवा दिया था उपेंद्र नेता है इसके उपेन्द्र जी जो है ये पहले से ही शुरू से ही और ये नेता है राज्य मंत्री हैं बड़े भाई हैं इनका आदेश चलता है इन्होंने आदेश कर दिया था कि देखो भाई सवेरे जल्दी ही सूर्योदय होते ही सब यहाँ से चल देना सब है सब तैयार रहना गाड़ी वाड़ी लाद करके तो ये उपान उप, उपनंद जी का ऑर्डर था तो सबके सब, सब तमाम अपना अपना सामान ला देंगे उतारा थोड़ा ही था ना राज्य विश्राम की चीज से कुछ था सब तैयारी पहले से की अब तो साहब अब एक दूसरी चीज हुई अब भरियां जो हैं वो सबके सब जब चक्रों में बैठने लगी बोले एक बार लाड़ा को देख तो आऊ सबके मन में यही कि एक बार लाड़ा को देख तो वो तमाम समूह का समूह गोपियों का बल के बोल तो नंदनंदन का वो विधभ वजन मुख्यंद्र देखने के लिए बोले मैया कहे गे क्योंकि क्यों, क्यों इस समय तुम आ रही हो ये अपने अपने अपने अपने गायों पर सभा तो नहीं होती यहाँ भेड़ लगा रखी तो इन्होंने फिर अपने अपने बहाने बनाए किसी ने कुछ कहा बोल, बोले मैया हमारा कपड़ा कहीं आपकी गाड़ी में नहीं रहेगा और तुम्हारे तुम्हारे घर हमारे घर आता अरे बड़े तो देख ले मैया क्या हर्ज है बने हमारी दोहनी खो गई कहीं और मैया हमारे ओघनी का पता नहीं लगता अब ये नए नये बहाने बना बना करके बस केवल उद्देश्य एक ही है कृष्ण चंद्र का मुख चंद्र देखना तो आज ये श्याम सुंदर ब्राह्मण में जाके चलना है ना अब ये बैठे हंस रहे और ब्र उन्हें देख देख करके मुग्ध होती जा रही अब नंदबाबा तो अपने काम में लगे थे उनके तो इष्ट देव नारायण तो नारायण की पूजा भी नहीं थोड़ा काम करते नहीं और पूजा इसीलिए कि लाला का मंगल हो और कोई पूजा का उद्देश्य नहीं है लाला के मंगल के लिए इष्ट देव की पूजा में संलग्न ब्रजेश्वर और ये तो नंद ने कहा नहाए तो हमें तो लोगों ने कहा बोले कोई बात नहीं और सब छकड़े चलते होंगे और आपका तो पीछे है ना तो आप नहा लो तो ये लाला को ले करके साथ लाला को लेकर के साथ गोद ले करके और यमुना जी नहाने चली उस समय यमुना जी की क्या शोभा है इसको देखा भक्त कभी नहीं शोभा सुनिए आप गंगा जी की यमुना जी की शोभा अंतिम अंतिम जूल जल प्रभा मन्दूल जल प्रब श्याम वरण झलकूपुष्याम वरण झलक leharu baranu tu syam baranu chamkatu helo leharu vir tu santa to mano aaj de bit san ta to mano aaj vayu mandini eva सुबार अतिम कुमुद कु मंडित दिशि सुबार कुमुद कुम मंडित ऋषि ऋषि सुबास अली हस को कुंजक हस को मधुर छन्द प्रभा प्रफुल्लित b bandil atmam zulal prabahu ati marad sewa samaku byas bhavat muni धारात वा कु معرض से बसना कंदनीति मन जुल जल प्रभा मन मामले तो कटत kupa to monikin marishi kalaat ikara tujap parma जाप पर मनंद महा अन मंजूल हो जलप्रवा मनोहर अति मंजल जल प्रब सौंदर्य का और सुख का आज पार नहीं है यमुना जी अत्यंत उल्लस हैं और वे सेवा करने के लिए समुत्सुक हो रही हैं जल्दी ही श्याम सुंदर की धनुराशि यमुना का यमुना को तैयार कर पार करने वाली है फिर श्याम सुंदर का छकड़ा इसके ऊपर से जाने वाला है उस समय यमुना जी जरा आशा उमड़ेगी श्याम सुंदर का चंद्र स्पर्श करने के लिए पुल बनेगा तो इस प्रकार से अब वो समीप आ गए तो पहले तो सोचा कि गायों को उतारें तो गोपों बड़े बड़े गोप सब रहे कला कुशल उन्होंने धीरे धीरे गायों को उतारा यमुना जी तो अनुकूल बनी गई जिसमें गायों को सुख उतरने में हो सुविधा पूर्वक उतर सकें तो गाय सब तैरने लगी यमुना जी बार बार ही ही ही, ही करने लगे समान भोत उत्साहित करने लगे चलो उतर अभी उतर जाओ ही कारध्वनि वल्लभ प्रेरियमान हम बारावी रणुमत करानी सचत पवन उन्नमत पूर्व कायम पार्श्व्रोत सतत यमुना धेनु वृंदम ततारा गो सब बार बार ही शब्द करते हुए उत्साहित करने लगे गाय हम्बा हम्बा करती हुई सब मानो उनके उनके आदेश को मानती हुई थी प्रत्युतर तो देती हुई थी हम्बा उनका ही वह हम्बा हम्बा वो जलराशि को चीरती हुई जा रही है और कहीं कहीं उनके नाक फूल जाते हैं श्वास रोक के जाना पड़ता है न तैरना पड़ता है तो ये नासा फूल जाती है शरीर के अंश ऊपर उठे हुए अंग धारा को पार करके उस पार पहुंच रही हैं बछड़े फिर तैरने लगे बछड़ों के लिए जमुनाई और नीची हो गई कोई तकलीफ न हो ऐसे बछड़े जिनके अभी सींग भी नहीं हुए ऐसे बछड़े तमाम छोटे छोटा जिनका सिर और ये बच्चे जो है ना ये अब उछल कुछल के तैर रहे हैं बच्चों को तो वहाँ जैसे ये बच्चे वैसे तो नाच नाच करके तमाम बछड़े पार उतर रहे हैं और जैसे उनकी पूछ ये जल में धीक धीख कर भारी हो गई तो पूछ वो कहें चला नहीं पा रहे है फिर भी कोई भय नहीं है क्यूँकी माता सब आ जा रही है ना तैरती हुई मात जी तो बच्चे को भय नहीं तो माताओं को पीछे पीछे श्रृंगारावशा लघू नि बलनालासम प्रोकवादी वर्ष मनो तरसा निर्लघयनो जलम्छा सलीला प्लुत गुरुतया नुलासने से क्षमा क्षेम वत्स तरह पतेरित पतेर स्वस्थ प्रसुर पूर्वतः अपनी अपनी माता के पीछे पीछे तमाम बछड़े पार हो गए छोटे बच्चे जो आजकल के पैदा हुए उनको तो गोफा ने अपनी गोद में ले लिया उठा लिया किसी कंधे में उठा लिया और वो तैर के पार हो रहे हैं तो कोई बाएं कंधे पर कोई दाने कंधे पर कोई गले पर कोई अर कूद न पड़े इसलिए पकड़ लिया उनको बछड़ो को और ये बड़े तैरने वाले सब गोप खूब मजे में तैर रहे हैं तो इस प्रकार सब गाय बछड़े उस पार होने लगे बड़ी छटा सुंदर हो रही है उनके और फिर वो तमाम बड़े बड़े बैल आए वो सब तैरने लगे ये बड़े बड़े बलवान बलवान सब तो इनके वो थूहे जो थे क्या कहते अब उनसे जो जल की जल के प्रवाह की टक्कर लगती है तो जल उछलते हैं जल उछलने चाहें क्योंकि वो तो आरसी आजादी भी तो जल उछलता है तो वो वो मानो तरंगे जो हैं वो कगुद का अभिषेक करती है इस प्रकार और जो ये ऐसा भान होता उन बैलों को मानो ये लहर युद्ध करने आई तो वे क्रोध में भरकर ऐसी मुद्रा दिखाते हुए यूं टेढ़ी कर लेते हैं अपने गर्दन को और सिंहों से मानो लहरों पर प्रहार करने लगते हैं इस प्रकार लहरों के बीचों बीच खेलते सिर उठाए और बड़े जोर से दीर्घ विश्वास लेते हुए क्षुद्ध हुए से किनारे जा खड़े होते हैं पूर्ण भोगे तरंगा सुमहत ककुले जर्जरी भाव आन ग्रीवा भंगाभिराम प्रकृपित मनसस्ताड़यो विषाण स्रोतो वेगे पितंगे प्रतिमतरम पुंगवा पुंगवाणा नोति दीर्घ श्वसित जब भरोधूत मम्बक प्रत्ये रूह हो अब भगवान कृष्ण और बलराम अपने ये बहुत बड़े विशाल उस छकरे पर सवार बोले मैया हम तो खड़े खड़े देखेंगे अब बैठेंगे नहीं जमुना के पास देखो ना कितना ये सब तैयार कर जा रहे हैं हम तो खड़े रहेंगे बैठेंगे नहीं तो अच्छा बच्चा भैया तुम खड़े रहो तो मैया उन्हें दोनों ने हाथ पकड़ लिया बोले हाथ छोड़ दो हम तो देखें, देखें, देखें, देखें, देखें क्या है क्या है उनको हाँ उनको नचाने को चाहिए तो हाथों को करखमलों को नचा नचा कर रोहिणी मैया को और न कभी ये दिखाते हैं कि वो देखो सकती जो कैसी लहर उठ रही है ये देख मैया ने देखिए क्या तमाशा तो हो रहा है तो दोनों मैयाओं ने कमर पकड़ ली उनके हाथ तो मानते नहीं उठाए हुए ही और बोले मैया कुछ बड़े हाथों मैया ने मैया फिर पकड़ लेती है बार बार कूदने को उद्योग होते हैं और यदि कहीं मैया अनुसार भर तो तो कूदी पड़ते और बोले मैया देखिए बछड़ा चल रहा है जरा पूछ पकड़ने इसके उतर के अब महाराज इनका वो आनंद रोला आनंद का कोलाहल दोनों मैया पार्थ हो रही हैं और उधर एक ऊंची कीले पर खड़े ब्रजराज बाबा ये अपने तो सांवरे सिलोड़े श्याम सुंदर की ओर देख देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं वो गांव की व्यवस्था भूल गए पास जाती वो तो व्यवस्था करने वाले करें इनकी तो सारी वृत्ति सब वो सिमट कर यही तो करना है हमारी वृत्तियां जो नाना प्रकार के भोगों की ओर संसार की ओर बिखरी हुई हैं, इन सारी वृत्तियों को समेट कर भगवत चरणार में लगाना यही तो असली काम है तो भगवत चरनार विंद में वृत्ति लग जाने पर भगवत चरनार विंद में चित्त हो जाने पर क्या करते हैं भगवान ये उसका नमूना है बच्चे बनकर गोद में बैठ जाते हैं अज्ञानी बनकर अवश्य बनकर और छोटे से शिशु बनकर शिशु चित्त खेल खेलते हुए उनको सुख देते हैं किस लिए कि उनकी सारी वृत्ति सब जगह से हटकर उस खेलने वाले खिलाड़ी छोटे से शिशु श्याम सुंदर में लग गई तो उस, उनकी वृत्ति सिमटी रहती नंद बाबा की वृत्ति यशोदा मैया की वृत्ति ब्रज के गोपों की वृत्ति और गोप रमयों की वृत्ति ये कल अपने बात हुई थी ब्रज में ये तीन लीला होती है बाल लीला पौगंड लीला और ये कईोर लीला बाल लीला में वात्सल्य भाव का मुख्यत्व रहता है पौगंड में सख् भाव का और किशोर लीला में मधुर भाव का इन तीनों में ही ऐश्वर्य लेशन नहीं है ये तो बात ध्यान में रखने की है ऐश्वर्य की बात तो सुखदेव जी हम लोगों के लिए कहते हैं कि तुम लोग कहीं भगवान के सिवा दूसरी बात समझ करके अपने मन में संदेह न कर बैठो या साधना से च्युत न हो जाओ इसलिए सावधान करते हैं मैयाओं को नंद बाबा को गोप रमणियों को उन गोप बालकों को स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं होती कि ये कोई भगवान है ईश्वर है